नमो नमः मन्त्रपाठः ॐ सहनाववतु भवतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यं तेजस्विनावीतमस्त वह ओ शांति शांति शांति हा जी अवे गुण इसमें हमने चार प्रकार के उदाहरण देखे हैं पहला उदाहरण है चेता नेता आदि दूसरा उदाहरण है जयती नयती भवती आदि तीसरा उदाहरण है पचंती यजंती आदि और चौथा उदाहरण है पचे यजे आदि पांचवा उदाहरण हम देखेंगे दुना के अंतर्गत पांचवा उदाहरण पांचवा उदाहरण है देवेंद्र देवेंद्र प्रसिद्ध नाम है देवानाम इंद्र देवेंद्र देवों का भी स्वामी देवानाम इंद्र देवेंद्र देवों का भी स्वामी इंद्र को कहते हैं देवानाम इंद्रह देवों का स्वामी जब इसका विग्रह वाक्य विग्रह वाक्य कहते हैं इसको, देवेंद्र शब्द को हम अलग करते हैं देव और इंद्र ये दो शब्द हैं तो इसको कहते हैं विग्रह वाक्य जो एक शब्द था उसको अलग करते हैं तो उसको विग्रह कहते हैं विग्रह वाक्य तो विग्रह वाक्य है देवानाम इंद्र देवेंद्र तो देवा नाम में ष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और इंद्र में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो देवा ष विभक्ति का लाएंगे आम ष्ठी विभक्ति का बहुवचन आम लाएंगे और इंद्र सु है तो देवा और इंद्र यह प्रातिपदिक है तो ज्ञाप प्राधिपतिका अधिकार प्रतिपदिक म्यूट करना है तो देव और इंद्र ये दोनों प्राधिपदिक है तो ज्ञाप प्राधिपतिका के अधिकार में एक संबंध को कहने के लिए ष्ठी विभक्ति लाएंगे आम और एक प्रातिपदिकार्थ मात्र को कहने के लिए सुविभक्ति लाएंगे सुभुत्पत्ति उसी प्रकार से होगी यहां प्रातिपदिक के अधिकार में सुजय शादी आएंगे और ष्ठी शेषे से शेष विवक्षा होने पर ष्ठी विभक्ति होती है तो ष्ठी विभक्ति का बहुशु बहुवचनम आम विभक्ति आ जाएगी और इंद्र में प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए प्राधिपदिकार्थ लिंग परिमान कहने के लिए प्राधिपदिकार्थ लिंग परिमाण ऋचा जी आपको म्यूट करके रखना है तो देवा आम इंद्र सु यह स्थिति है हमारे सामने अब यहाँ पर दोनों शब्दों के बीच में ओम स्वामी करना ओम स्वामी हाँ जी आ, स्वामी जी ये जो देवेंद्र का विग्रह किया देवा नाम इंद्र तो इसी के आधार पर देव आम इंद्र सु लिखा है जी जी और देव आम इंद्र सु अपने आप नहीं आएंगे इसको हमको ज्ञाप प्राधिपतिकार्थ के अधिकार में सुअज को लाना है और संबंध को कहने के लिए ष्ठी शेषे से ष्ठी विभक्ति लानी है और प्राधिपदिकार्थ को कहने मात्र के लिए प्रथमा विभक्ति लानी है वो सारी प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जो आपने प्रारंभ में शालीय शब्द में देखा है शालायाम भव शालीय देव आम इंद्र सुने अब यहां पर हम, हमको समास करना है तो समास जो हमको करना है वो देवानाम इंद्र यह विग्रह वाक्य है इस विग्रह वाक्य से हमको पता लगता है ये तत्पुरुष समास है देवों का स्वामी देवान इंद्रह देवों का स्वामी तो तत्पुरुष समास है इसलिए तत्पुरुष सूत्र है दूसरे अध्याय में उस तत्पुरुष के अधिकार में ष्ठी सूत्र षी ष्ठी सूत्र है आप निकाल करके देख सकते हैं मूल पाठ में दो दो आठ है आ ये षृष्ठी है तो शेष विवक्षा होने पर यश्ठी सूत्र कहता है ष्ठी समर्थ प्राधिपदिक का समर्थ प्राधिपदिक के साथ में समास होता है और वो ष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है समझ में आ रहा है जी ष्ठी समर्थ प्राधिपदिक ष्ठी समर्थ प्राधिपदिक का समर्थ प्रातिपदिक के साथ में समास होता है और वो ष्ठी समर्थ होने से ष्ठी सूत्र से ष्ठी समास होता है और जब समास हो गया है तो समास होते ही सुपो धातु प्राधिपदिकों से सुपों का लुक करना है धातु अथवा प्राधिपदिक के जो अवयव है सुप उनका यहां पर लुक हो जाता है प्रत्यय लुक्ष लुपह यानी अदर्शन हो जाता है तो दोनों सुप हट जाते हैं आम और सु तो हमारे सामने बचे रहते हैं देव और इंद्र यह स्थिति अब इस स्थिति में गुण की स्थिति आ रही है गुण प्राप्त हो रहा है यहां पर देवा में अकार है देवा में अंत में अकार है और परे अच है तो आद आदगुणा सूत्र आया है आदगुणा ये छह एक में है निकाल के देखिएगा छह एक 84 सूत्र देखिएगा छह एक में आद आदगुण इसमें इको एन अच्छी से अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है और संगितायाम तो है ही अनुवृत्ति संगीता के अधिकार में है और एक पूर्व परयो की अनुवृत्ति आ रही है एक पूर्व परयो और आदिगुना ही ये तो आत्में आदि में पंचमी विभक्ति है पांच एक है गुणा में एक एक है और अची जो अनुवृत्ति आ रही है उसमें सप्तमी विभक्ति है और एक में एक एक है और पूर्व परयो में सप्तमी विभक्ति का दिवचन है अब सूत्र का अर्थ कर रहा हूं मैं अवर्ण से उत्तर अवर्ण से उत्तर अच परे रहे अवर्ण से उत्तर अच परे रहते पूर्व और परके में पूर्व और परकेस्तान में गुण एकादेश होता है गुण एकादेश होता है अवर्ण से उत्तर अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप अवर्ण से उत्तर अच परे रहते अच्छ से पूर्व अवर्ण रहते पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है ऐसा भी कह सकते हैं। यानी अवर्ण से उत्तर अच्छ हो अच से पूर्व अवर्ण हो ऐसा भी कह सकते हैं अवर्ण से उत्तर परे हो और अच्छ से पूर्व अवर्ण हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है अब गुण एकादेश होता है ये जो कहा है तो गुण किसे कहते हैं तो हमारा प्रकृत सूत्र आएगा प्रकरण प्रकृत सूत्र का मतलब प्रकरणस्थ सूत्र आएगा अदेंगुण तो अधेंगुण कहता है आओ की गुण संज्ञा होती है तो आ ए, एओ ये तीन आगे हैं अब यहां पर अवर्ण और इवर्ण इन दोनों के बीच में गुण एकादेश हो रहा है तो स्थानेतर तम लगेगा स्थानेंतर तो आ और ई इन दोनों के स्थान में अवर्ण और इवर्ण इन दोनों के स्थान में अंतरतम क्या है तो अवर्ण का जो स्थान है इवर्ण का जो स्थान है इनको ध्यान में रखना ये कंठ है अवर्ण और इवर्ण जो है तालु है तो इन दोनों के अंतरतम देखना है तो इन दोनों का अंतरतम आ गुण तो नहीं हो सकता आ में केवल कंठ है तालु नहीं मिल रहा है और ओ में जो है कंठ तो मिल रहा है लेकिन तालु नहीं मिल रहा है इसलिए ये जो है ये वर्ण इसका कंठ भी है और तालू भी है इसलिए तीनों में से एक गुण प्राप्त हो गया स्थानांतरतमा के अनुसार समझने का प्रयत्न करना वर्णोच्चरण शिक्षा यहां काम आ रही है मैं शिक्षा पढ़ते समय बार बार कहता था कि व्याकरण में पदे पदे आपको यह शिक्षा काम आएगी तो यहां देखिएगा वैसे सरल है आपने शिक्षा को अच्छी तरह समझ रखा है अवर्ण और इवर्ण इन दोनों के स्थान में गुण एकादेश हो रहा है तो अवर्ण और इवर्ण का जो स्थान है इसको ध्यान में रखते हुए एकादेश जो गुण है वो गुण ऐसा गुण लेना है जो कि आकार और इकार से मिलता जुलता हो सबसे अधिक मिलता जुलता हो तो जो गुण है वो है आ ए ओ, ये तीन अक्षर है अब अवर्ण इवर्ण के स्थान में मिलता जुलता आ गुण तो नहीं हो सकता आ गुण क्योंकि आ गुण में कंठ तो मिल रहा है लेकिन तालु नहीं है वो गुण है वो वो गुण में कंठ तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ साथ ओष्ट भी है इसलिए मेल नहीं खा रहा है और ए गुण जो है ए गुण यह मेल खा रहा है क्योंकि ए गुण में कंठ भी है और तालु भी है इसलिए स्थान से अंतरतम जो आदेश है वो ए गुण हो करके यहां पर ए हो गया है आ और ई के स्थान में तो दिखाया देखिए नीचे वकार तो अलंत रह जाएगा क्योंकि अक, अकार और इकार मिलकर के ए हो गया तो देव और एन्द्र तो ए को वकार में मिला मिलाेगा तो देवेंद्र यह स्थिति है अब देवेंद्र समस्त पद है तो समस्त पद है तो आपको दोबारा यहां पर कृत्य समासाष इस सूत्र से यह समास है इसलिए समास होने कारण से इसकी प्राधिपदिक संज्ञा हो जाती है जैसे कृत की क्रिदंत की प्राधिपदिक संज्ञा तदितान की प्राधिपदिक संज्ञा प्राधि और समास की प्राधिपदिक संज्ञा तो यह समास होने के कारण से इसकी भी प्राधिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो प्राधिपदिक संज्ञा होने के बाद प्राधिपिका के अधिकार में उसी प्रकार सुदी की उत्पत्ति और सुलाकर के यहां पर आपको विसर्ग बनाना है देवेंद्र यह बन जाएगा इसी प्रकार जैसे देवेंद्र बना है इसी प्रकार भाष्य में देखिएगा सूर्य से उदय सूर्य से उदय सूर्योदय सूर्य का उदय जब प्रातःकाल का समय होता है तो तब बोला जाता है सूर्योदय हो गया है उठो कब तक सोते रहोगे सूर्य निकल आया है सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य निकल आया है उठो तो सूर्योदय का अर्थ होता है प्रातः काल सूर्य का उदय का जो काल होता है उसको सूर्योदय काल कहते हैं तो उदेया सूर्य उदय सूर्योदय तो यहां पर भी उसी प्रकार आपको विभक्ति आदि ला करके विग्रह वाक्य बनाना है सूर्य गस और उदय सु इस तरह करके उसी प्रकार जैसे देवानाम इंद्रा में वहां आम और सु था यह केवल गस और सु है बस इतना अंतर है उसी प्रक्रिया से सूर्योदया बन जाए ओम स्वामी जी स्वामी जी सूर्योदय में संबंध तो नहीं है फिर यहां पर ष्ठी विभक्ति क्यों आएगी क्या संबंध नहीं है आप, आप विभक्ति संबंध में आती है ना हाँ तो आप बताइए यहाँ संबंध क्या नहीं है ये बताइए पहले आप संबंध क्या नहीं है ये बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगा क्या संबंध है आप सूर्य का उदय है हाँ जी हाँ जी संबंध तो ऐसे होता है जी पिता का पुत्र माता आप, की पुत्री आपको आपको दो चार संबंध ही पता होगा ना फिर 101 सौ संबंध होते हैं आप ये समझ लीजिएगा प्रात काल का सूर्य के साथ संबंध है या नहीं है और सूर्य प्रकार के साथ संबंध है या नहीं है ठीक है मैं ये कहूं घर का और आपका क्या संबंध है कोई संबंध नहीं है अगर ऐसा मैं कहूंगा तो आप क्या कहेंगे क्यों नहीं है संबंध मैं मालकिन हूं और घर मेरी संपत्ति है यही तो कहोगे आप तो अलग अलग प्रकार के संबंध हो, होते हैं ना तो यहां पर सूर्य और प्रातकाल का संबंध है पकड़ में आ रहा है हां जी हां तो उदया, सूर्य से उदया अगर सूर्य ना लिख करके आप भानो भानोह उदया भानोदया ऐसा भी कह सकते हैं दुनिया भर के शब्द बना सकते हैं एक शब्द को जान करके हां जी सूत्र है उसका तो सूत्रार्थ कितना था ष्ठी सूत्र का अर्थ हां ष्ठी सूत्र का अर्थ है ष्ठी में एक एक विभक्ति है यानी उसका जो विभक्ति है ष्ठी में वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है ष्ठी यह कहता है शेष्यंत सुबंत श्रेष्ठी से युक्त जो सुष्टी से युक्त जो प्रातिपदिक है उसका अन्य प्रातिपदिक के साथ में अन्य समर्थ प्राधिपदिक के साथ में समास होता है इसको मैं अगर बोलू शेष्टंत सुबंत समर्थ्यंत समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है मैं सूत्रार्थ बता रहा हूं षष्टंत समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है यह जितने भी समास होते हैं ये सब विकल्प से होते हैं याद रखना मर्जी हा हा सूर्योदय कह सकते सूर्यस्य उदया केवानाम इन्द्री कह सकते देवेन्द्री कह सकते मर्जीस्तपद कह सकते, मर्जी, सकते वि... विग्रह वाक्य भ जूरि किमस्ति पदी बोलना समासे बोलनालग भी बोल सकते वल्पस्य वल्प कम च हम समस्त करके भी बोल सकते हैं और विग्रह वाक्य भी बोल सकते हैं इसलिए विकल्प से होता है स्वामी जी ये सुबंध इसलिए बोला कि तो लगा है हां जी हाँ जी यानी सुबंत इसलिए कहेंगे आगे चल करके सुबंत ही आएगा ना मूल तो प्रातिपदिक में सुबंत तो होता नहीं है वो शुभ आएगा आगे चल करके शुभ आएगा क्योंकि वह समर्थ शब्द है तो समर्थ शब्द से ही सुप उत्पत्ति होती है तो आगे जाकर के सुप उत्पन्न होगा मान करके उसको सुबंध कहते हैं भावी है यह सुबंध शब्द जो है यह भावी यानी भविष्य में होगा आगे चलकर के होगा इस तरह है हां जी और किसी को देवेंद्र हम अगला उदाहरण देख रहे हैं बस केवल अंतर थोड़ा सा है सारी प्रक्रिया वैसा वैसी है जैसे देवेंद्र सूर्योदय आपने बनाया महर्षि उदाहरण है महर्षि हाँ जी ये भाणोदय आपने बोला वहां पे तो, तो गुण नहीं होता ना वहां अकसवर में दीर्घ आएगा भानुदय ना भानु जमा उदय भानुदय भानोदय ऐसा तो नहीं है भानोदय भानो उदय भानोदया नहीं वहां पर भी भानोदय भी बनेगा समास करेंगे तो भानु सूर्य को कहते हैं ना जी वो भी उंत हैं नहीं उकारंत तो है उसमें कोई बात नहीं उकारंत है कोई बात नहीं आपका कहने का मतलब है आकाशवर्ण दीर्घ लगेगा गुण नहीं होगा ऐसा ओम भानु उदय भानु उदय ऐसा है भानोदय भानोदयः अकः सवर्णदीर्घः ये वर्णाश्रित है अकह अकसवर्णदीर्घ और वो आद्गुणः भानुदया हाँ वैसे तो भानुदय बनता है ना ओम भानुदया भानुदया भानुदय ही बनना चाहिए अकशवर्ण दीर्घ ही लगेगा क्योंकि अंतरंग यही है कथम आकाशवर्ण दीर्घ इसमें बैरंग अंतरंग देखना पड़ता है अल्पा हा जी पदान्त तो नहीं है ना समी क्या कहां पर अकाशवर्ण दीर्घा में ये अपदान्त अकसवर्ण दीर्घ हा जी पदान्त तो तो है है में करता, है तो है। में करता है, वो एप अपदान्तोक हैर आगुणा जो है आदगुना यह भी एक कारण है अक स्वर्ण दीर्घ जो है अकसवर्ण दीर्घ अपदांत में करता है ना अकसवर्ण दीर्घ तो अपदांत में करता है और आदगुना जो है यह पदांत में करता है एबी एक में मेरे से होना चाहिए. भोदय मे विचारोदय स्वामी अक है, है। देखते सवर्ण ये क्या है पदांत पदांत पिछले सप्ताह में सिखाया ये पदांत जो है नहीं अतोगुण अपदांत में करता है और अकाहरुणे करता है जी सुनो अतोगुणे अपदांत में करता है और अकाश तौर में धीरे पदांत में करता है हाँ ये ये है राममोहन जी ओम स्वामी जी पदान्त में करता आदगुना आद जो है आदगुना पदांत में करता है अच्छा आदगुना का बात चल रहा है समझे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ, जी। मेरा मिलना ही रहा मैं बाद में बताऊंगा देख करके और वास्तव में महान बनेगा या भानोदया बनेगा मैं देख कर फिर वापस और आश्न हाँ है। है। हाँ जी हाँ ये जो इंद्र के बाद जो सू था ना जी उसका तो सुपोधातु प्रतिपदियों से लोक नहीं होगा ना सिर्फ आम का होगा नहीं नहीं दोनों का होगा समास का दोनों समास होने के बाद दोनों का होता है दोनों का होता है समास हा जि दोनो काता समाजे जिने पद सदो अस्ति हा फिर ज्ञानप्रातिपदि लाके नो एक पद बन जाएगा ना, वो तो अलग अलग पद कहा था आम अलग पद का था सु अलग पद का था अब तो एक पद हो गए देवे, देवेंद्र जो है एक पद बन गया एक पद होने के बाद में फिर अब उस एक पद से आएगा ओम। अगर पहले वाले सु को नहीं करते हो तो वो केवल इंद्र का ही सु था इंद्र के सु को देवेंद्र के साथ में कैसे जोड़ सकते इसलिए दोनों का ही होता है तो द्विपद हो त्रिपद हो जितने भी पद होंगे उन सब पदों के सारे सुप जो है वो सुपो धातु प्राधिपति की ओर से लुक लुक हो जाएंगे हा जी तो, तो महर्षि को देखना है हमें देखिए महर्षि जो है महर्षि का अर्थ होता है महान ऋषि म्यूट करिए महान चासो ऋषिश्च महान ऋषि यह महर्षि वही ऋषि है और वही महान है एक ही व्यक्ति को कहा जा रहा है एक व्यक्ति है उस एक व्यक्ति में महानता भी है और ऋषित्व भी है दोनों गुण एक ही व्यक्ति में है तो ये दोनों समान अधिकरण वाले, वाले हैं महान और ऋषि इन दोनों का अधिकरण आधार एक ही व्यक्ति है तो यहां कर्मधारे समास है समानाधिकरण तत्पुरुष समास है समान अधिकरण वाला समास है यहां पर तो महान च असौ ऋषिश्च मह ऋषि ऐसा बनेगा और अर्थ करेंगे इसको महान ऋषि यानी उत्तम ऋषि महान का अर्थ होता है उत्तम श्रेष्ठ तो समानाधिकरण में समान विभक्ति होती हैं, तो सू, महत सू सू, है तो सु महत्सु और ऋषि सु है महत्सु और ऋषि ये दोनों सुप लाएंगे तो महत शब्द भी समर्थ है और ऋषि शब्द भी समर्थ है तो ज्ञाप प्राधिपतिकार्थ के अधिकार में सुबादि की उत्पत्ति करके प्राधिपिकार्थ मात्र कहने के लिए प्रथमा विभक्ति ला करके बाकी विभक्तियों को हटा करके और द्वे और ओर द्विवचने वचने से सुसू ले आएंगे तो महत सु ऋषि सुथिति है अब हमको समास करना है समास करना है तो तत्पुरुष एक सूत्र है वो तत्पुरुष समास का अधिकार सूत्र है तत्पुरुष जो है यह तत्पुरुष समास का अधिकार सूत्र है तो तत्पुरुष के अधिकार में एक सूत्र है सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टाह पूज्य माने निकाल के देख सकते हैं दो एक में दो एक साठ है सूत्र संख्या हां जी यह सूत्र है सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टाह पूज्य माने देखिये सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टाह इसमें एक तीन है यह समस्त पद है सत महत परमा उत्तम उत्कृष्टा इतने शब्द हैं ये इतरे इतर योगद समास तीन है तो अलग करेंगे तो सत च महत चच महत् परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टश्च तो सन् महत् परमोत्तमोत्कृष्टा ऐसा बनेगा तो सत शब्द है पहला सत दूसरा है महत तीसरा है परम चौथा है उत्तम पांचवा है उत्कृष्ट इतने इतने शब्दों के साथ यह इतने शब्दों का सत महत परम उत्तम और उत्कृष्ट इन शब्दों का समर्थ पूज्य अर्थ को कहने वाले शब्दों के साथ पूज्य मानई में तृतीय विभक्ति का बहुचने पूज्य मानई यानी पूजा के योग्य शब्द जो होते हैं पूज्य अर्थ को कहने वाले श्रेष्ठ अर्थ को कहने वाले जो परम पूज्य हम बोलते हैं ना तो पूज्य अर्थ को कहने वाले शब्दों के साथ समास होता है और वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है ऊपर से समानाधिकरण तत्पुरुष समास की अनुवृत्ति आ रही है तो सूत्रकार हैं सत महत परम उत्तम और उत्कृष्ट शब्दों का पूज्य अर्थ को कहने वाले शब्दों के साथ समास विकल्प से होता है और वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है स्वामी जी समास कहां से लिया आपने हाजी ये तो समास की अनुवृत्ति आ रही है ना पीछे से ये आ... समर्था पदवी दि इसके आगे सहसुपा और प्राग समासा ये यहां से है प्राग समासा से समास की अनुवृत्ति जा रही है ये अधिकार सूत्र है प्राग कड़ारा प्राग यहां से समास अनुवृत्ति जा रही है ये जो दूसरे पाद के अंतिम सूत्र है ना कड़ार कर्म धारे वहां तक इसकी अनुवृत्ति जाती है तो समास की अनुवृत्ति आ रही है और समानाधिकरण की भी अनुवृत्ति आ रही है इससे जो है समास समधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा आज सूत्र स्पष्ट हो गए आप लोगों को समी हा जी ये के है, है सत् शब्द का सतशब्द का महत् शब्द काम शब्द का उत्तम शब्द का और उत्कृष्ट शब्द का पूज्य अर्थो कहने वाे शब्दो पूज्य अर्थो कहने वे शब्दो विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वहां समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है पूज्य अर्थ को कहने वाले जो शब्द है ना जैसे पुरुष है ऋषि है यह पूज्य अर्थ को कहने वाले हैं तो यहां ऋषि शब्द पूज्य अर्थ को कहने वाला है तो ऋषि शब्द के साथ महत् शब्द का समास हो गया सूत्र में महत्व पड़ा ना सत शब्द हो अथवा महत शब्द हो अथवा परम शब्द हो अथवा उत्तम शब्द हो अथवा उत्कृष्ट शब्द हो इन शब्दों का पूज्य अर्थ को कहने वाले शब्दों के साथ पूज्य को पूज्य अर्थ को कहने वाले जो जो भी शब्द होंगे उन सबके साथ होगा कोई उदाहरण स्वामी जैसे सत्य के साथ या परम के साथ किसी अग्नि के साथ हां तो मैं बोल रहा हूं जय महां महा महा चासौ पुषा महा महापुरषा और सच्चासौ सत्षा परमश पुष परुष उत्कृष्टाष उत्कृष्टपुष उत्तम पुष उत्तम ऐसा परम ऋषि परम ऋषि उत्तम ऋषि सत् ऐसा कोई भी ले है? तो स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ रेणु जी जी अर्थ लगने हाँ शब्द का सद शब्द का अथवा महत शब्द का अथवा परम शब्द का अथवा उत्तम शब्द का अथवा उत्कृष्ट शब्द का इन शब्दों का पूज्य अर्थ को कहने वाले शब्दों के साथ समास होता है और वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है तो यहां पर महत शब्द सूत्र में पड़ा है और पूज्यमान अर्थ को कहने वाला शब्द हमारे पास ऋषि है तो महत और पूज्य अर्थ कहने वाले ऋषि शब्द के साथ समास हो गया और इसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे तो समास होने के बाद सुपो धातु प्राधिपति से दोनों सुखों का लुक हो जाएगा तो महत और ऋषि ये हमारे सामने बचे रहेंगे तो स्थिति को देखिएगा आप लिख दीजिए स्थिति को महत और ऋषि यह बचा हुआ है अब इस स्थिति में एक सूत्र आएगा जो तकार को आकार करना है हमको तकार को आकार करना है तभी हमको महर्षि बन, बन सक, बना सकते हैं तकार के स्थान में आकार करेंगे तभी महर्षि बना सकते हैं तो इसलिए तकार को हटाने हैं हमको उसके लिए सूत्र है आन महत समानधिकरण यो आन महत समानाधिकरण निकालिए छह है आन महत समानाधिकरण जातीय होना चाहिए छे तीन ठीक है आन महत समानाधिकरण जातीय यो यह सूत्र है निकाला जी सूत्र देखिएगा आन महता समानधिकरण जातीय सूत्र को मैं अलग कर रहा हूं देखिएगा मूल सूत्र पाठ में देखिएगा आन का मतलब है आत तकार को नकार होगा तकार को नकार हुआ है आप बता सकते हैं कि यह जो तकार को नकार कैसे हुआ जैसे सन महत परमोत्तम उत्कृष्ट पूजा में भी सकार को नकार हुआ है और आन जी बता रखा है आपको बता रखा है कि किस तरह होता है तो अब परीक्षा होगी आपकी किस सूत्र से हुआ रुचि जी नहीं है अच्छा रेनो जी क्या बढ़ेगा हाँ जी राजेश जी यरोनुनासिक अनुनासिको वा बिल्कुल ठीक है यरोनुनासिक अनुनासिको वा इस सूत्र से हाँ यहाँ अनुनासिक हुआ है सूत्र निकालिएगा मुझे बता दूंगा आठ चार में है सूत्र अंत में देखिएगा चौवालीस अंतिम पृष्ठ देखिएगा अष्टाध्यायी का देख अंतिम पृष्ठ यरो अनुनासिके अनुनासिको व देखिए यहा में 6 एक है और अनुनासिके में सात एक है और अनुनासिको व एक एक है वह अव्यय पद है तो ये विकल्प से करता है यर को यर प्रत्यार को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक होता है तो यह ये तकार प्रत्यार में आता है नहीं आता है? देख लो आप लोग हां जी राममोहन जी तकार में आता है या नहीं आता है आता है स्वामी अच्छा अनुनासिक परे है या नहीं है मकार है ना समझे हाँ अनुनासिक परे है बस ठीक है तो प्रत्यार को अनुनासिक आदेश होता है अनुनासिक परे रहते हो गया तो आन महता का मतलब समानाधिकरण जातीय अब मैं विभक्ति बता रहा हूं आठ में एक एक है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है यह आपको पंचमी लग सकता है लेकिन पंचमी नहीं है यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है आठ और महता में जो है महता में छे विभक्ति छठी विभक्ति के एक वचन छ एक है और समानाधिकरण जातीयों में सात दो है और सूत्र का अर्थ है समानाधिकरण समानाधिकरण में समानाधिकरण वाला पद परे हो अथवा जातीय जातीय एक प्रत्यय होता है जातीय प्रत्यय ये पांचवे अध्याय में आते हैं यह प्रत्यय जातीय प्रत्यय अब मैं कैसे बताऊं आपको जातीय प्रत्यय आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता हूं जातीय प्रत्यय जातीय यह क्या है आ, में पाचवाध्याय समानाधिकरण जाती यो हो हां ये आप निकालिए पांच तीन उनहत्तर पांच तीन उनहत्तर देखिए पांच तीन 69 नाइन उनहत्तर ही है ना हाँ जी सिक्सटी नाइन प्रकार वचने जातीयर मिलाया जी प्रकार वचने जातीयर तो यह जातीयर यह जातीय प्रत्यय है यहां पर जातीयर जो है यह रेफ तो अनुबंध है तो जातीय प्रत्यय यहां पर तो प्रकार अर्थ को कहने वाला है प्रकार अर्थ को कहने में जातीय प्रत्यय होता है तो यह जातीय प्रत्यय है ऐसे ही आ, इसी प्रकार ऐसे भी और भी है वैसे दास जातीयर देशीयर देशियर एक प्रत्यय है सड़सठ सूत्र सड़ देखिए यहीं पर सड़सठ सड़ का मतलब सिक्सटी से सिक्सटी सेवन ईषद समाप्त इश्टसमाप, ईषद समाप्त कल्प देशीय देशीयर या देशीयर देशियर प्रत्यय है देखिए देशीयरह देशियर प्रत्यय है देशीय और जातीय इस तरह का प्रत्यय होते हैं ये पांचवें अध्याय में पकड़ में आ रहा है देशीयर प्रत्यय है जातीयर प्रत्यय है तो यहां जातिय प्रत्यय को लेकर के कहा जातिय प्रत्यय परे हो अथवा समानाधिकरण वाला शब्द परे हो स्वामी जी हां जी हां जी जातीय संध्या सूचक है जाति यही प्रत्यय यह प्रत्यय जातीय पूरा जातिय प्रत्यय यह प्रकार को कहता है प्रकार अर्थ को कहता है अच्छा ऐसे प्रकार वाला हां प्रकार वाला प्रकारवाची अर्थ है इसका महान महाजातीय ऐसा शब्द बनेगा महान जातीय महाजातीय का मतलब एक आ, मह, आ, महत जाति महत महत प्रकार महाजातीय का मतलब महत प्रकार ऐसा अर्थ निकलेगा प्रकार अर्थ को कहने वाला है महत शब्द के साथ में जातीय प्रत्यय जोड़ेंगे तो महाजातीय ऐसा बनेगा तो सूत्रार्थ में बता रहा था समानाधिकरण उत्तर पद में उत्तर पद में समानाधिकरण वाची शब्द हो अथवा जातीय प्रत्यय हो तो समानाधिकरण जातीय सप्तमी विभक्ति का द्विवचन तो अर्थ कर रहा हूं मैं समानाधिकरण उत्तर पद परे रहे थे अथवा जातीय प्रत्यय परे रहे थे शब्द को महत शब्द को आकार आदेश होता है आत् मतलब है आकार समानाधिकरण वाची उत्तर परे रहते अथवा जातीय प्रत्यय परे रहते महत शब्द को आकार आदेश होता है अब महत्व होता है तो महत्व कहां पर होगा यह नहीं बताया महत्व को होता है लेकिन महत्व में आदि में होगा अंत में होगा बीच में होगा यह कुछ नहीं बताया जहां ऐसी स्थिति आती है तो वहां वह परिभाषा सूत्र पहुंच जाएगा रुचि जी कौन सा सूत्र स्वामीन हा मेरी बात सुन रहे हैं आप जी क्या थी हाँ तो आप क्या कैसे बोल रहे हैं अगर सुन रहे हैं तो तो मैं कह रहा, रहा था कि जी, जी समान अधिकरण वाची उत्तर पद परे रहते अथवा जातीय प्रत्यय परे रहते महत शब्द को आकार आदेश होता है तो महत ओम महत को आकार आदेश होता है तो महत्व को कहा होता है ये नहीं बोला अंत में होता है आदि में होता है बीच में होता है यह नहीं बोला तो जहां पर पाइंट आउट नहीं करता है कि यहां पर हो तो वहां कौन सी परिभाषा उपस्थित होती है अलोनते अलोन उपस्थित होगा श्रेष्ठी निर्दिष्ट जहां श्रेष्ठी विभक्ति को निर्दिष्ट किया जाता है तो वहां अंतिम होता है श्रेष्ठी विभक्ति को निर्दिष्ट जो आदेश है यहां महता जो है महता यह श्रेष्ठी विभक्ति में है ना सूत्र में महता श्रेष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो श्रेष्ठी विभक्ति को निर्दिष्ट आदेश यहां आकार आदेश कर रहे हैं हम लोग महत रूपी श्रेष्ठी निर्दिष्ट पद को आकार जो आदेश कर रहे हो तो वह आदेश कहां पर हो यह नहीं बताया तो वहां परिभाषा पहुंचेगी अलोन्तिया तो श्रेष्ठी विभक्ति को निर्दिष्ट आदेश अंतिम अल को होता है ऐसा अलोन्त्य सूत्र कहता है अलौंत्य सूत्र का अर्थ बता रहा हूं मैं श्रेष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट आदेश श्रेष्ठी विभक्ति को निर्दिष्ट आदेश श्रेष्ठी विभक्ति को निर्दिष्ट आदेश को निर्दिष्ट अंतिम अल होता है यह अलौंत्यस्य का अर्थ है अलह में भी छे एक है और अंत्यस्य में भी छे एक है और श्रेष्ठी विभक्ति को निर्दिष्ट आदेश है यहां पर आठ आकार और श्रेष्ठी विभक्ति वाला कौन है महत शब्द तो महत शब्द जो श्रेष्ठी निर्दिष्ट है यानी श्रेष्ठी विभक्ति है उसमें तो महत जो श्रेष्ठी निर्दिष्ट है ऐसे श्रेष्ठी निर्दिष्ट महत्व को होने वाला जो आकार आदेश है वह कहां पर हो तो अलंत से कहता है अंतिम अल के स्थान में होता है तो अंतिम अल या तकार तकार के स्थान में आकार आदेश हो गया तो अब देखिएगा स्थिति महा और तकार के स्थान में आकार और ऋषि यह स्थिति है यह ठष्टि कहां सॉरी महत आत्मा आत, समानाधिकरण जाती हो महता शब्द में सूत्र में महता में जो ऐष्टी निर्दिष्ट है ना ओम सूत्र में हाँ सूत्र में महतः महत श्रेष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट किया है तो महत को आकार आदेश कहा तो महत को कहा हो ये नहीं बोला है ना आदि में अंत में बीच में कुछ नहीं बोला तो श्रेष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश होता है वो आदेश जहां पॉइंट आउट नहीं किया कि आदि में हो अंत में हो उस स्थिति में परिभाष सूत्र पहुंच जाता है अलोन्तिया वो अंतिम स्थान में हो ऐसा कहता तो इसका पहले मूल रूप लेंगे महत्व नहीं महत्व शब्द मूल ही ये महत शब्द मूल है और उस महत शब्द को कहने वाला सूत्र में है विदायक सूत्र में महता में षष्ठी विभक्ति है विदायक सूत्र में ष्टी विभक्ति से निर्दिष्ट जो महत शब्द है उस महत शब्द को अकार आदेश करता है तो महत्व शब्द षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट है सूत्र में राजेश जी पकड़ में आ रहा है नहीं वो आ गया मेरे हां वो षी में है तो महत है ना नहीं महता तो ष्ठी विभक्ति में निर्दिष्ट है ना तो उसका मूल शब्द लेंगे ना महत ओ। जी शब्द तो मूल रहेगा लेकिन उस मूल शब्द को ष्ठी विभक्ति से निर्देश किया है और फिर अकसवर्णी दीर्घे हुआ क्या मह का जो अ है हां अभी वही बताने जा रहा हूं वही बताने जा रहा हूं तो तकार के स्थान में आकार वो स्थिति लिख दीजिए स्क्रीन के ऊपर सब कुछ समझ में आ जाएगा तो महा और तकार के स्थान जी? आकार और ऋषि यह स्थिति है जी? जी। आ, एक शंका है स्वामी जी जी आ, आकार से वृद्धिराजेश नहीं कर सकते स्वामी जी मतलब वृद्धि आकार है वृद्धि ऐसे नहीं कर सकते कल मैं बता रहा था कि यद्यपि वृद्धि भी होती है वृद्धि भी होती है लेकिन उसको वृद्धि कहेंगे तो किसी विधायक सूत्र से वृद्धि आप वृद्धि आप करो किसी विधायक सूत्र से वृद्धि कहकर के यहां पर अगर आप ये कहोगे ये वृद्धि ही है किसी विधायक सूत्र से नहीं है ये वृद्धि जो है सदभावित वृद्धि है तो मान लूंगा मैं ठीक है वृद्धि है तो उसका प्रयोजन बताना पड़ेगा आपको उसको वृद्धि संजय आप देकर के उसका प्रयोजन नहीं बताओगे तो वृद्धि संजय देना व्यर्थ हो जाएगा ना हम किसी को नाम इसलिए देते हैं उसका प्रयोजन सिद्ध करते हैं और बिना प्रयोजन के नाम देंगे तो कोई मतलब नहीं है व्याकरण में जहां भी संजय करते हैं <webinars> उस संज्ञा का कोई ना कोई प्रयोजन होता है अगर वो प्रयोजन आप नहीं देते हैं तो फिर वहां उस संज्ञा को देने का कोई मतलब नहीं होता है समझ गए हाँ जी तो इसलिए यहां पर आकार आदेश कहा यह वृद्धि आदेश नहीं बोला आकार आदेश होता है कहा अगर वृद्धि वृद्धि आदेश हो, होता है तो फिर वृद्धि का प्रयोजन बताना पड़ेगा हां जी तो मह हां देखिएगा महा सकार के स्थान में आका, आकार है राजेश जी आकार आदेश होता है आ दीर्घ आकार होता है मह और आ स्थिति है और आगे ऋषि है हमारे सामने अब महा और आकार इन दोनों के बीच में अकह सवर्ण दीर्घ लग जाएगा अकह सवर्ण दीर्घ लग जाएगा वो कहता है अक प्रत्यार से उत्तर अक प्रत्यार से उत्तर सवर्ण अच्छ परे रहते पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है अकहसवर्ण दीर्घ कहता है अक प्रत्यार से उत्तर महा में जो अकार है वह अक प्रत्यार में आता है और सवर्ण अच परे है उसी वर्ण उसी जाति का अच परे है तो अची की अनुवृत्ति आ रही अकार सवर्ण दीर्घा में तो अच परे रहते अक प्रत्यार से उत्तर अच परे रहते वो भी सवर्ण अच परे रहते तो सवर्ण अच परे है पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है तो दोनों के स्थान में दीर्घ आकार हो जाएगा वह भी स्थानेंतर तमा से वो भी स्थानेंतर तमा हो जाएगा तो दीर्घ एकादेश हो गया क्योंकि दीर्घ तो ई भी दीर्घ होता है ऊकार भी दीर्घ होता है रिकार भी दीर्घ होता है तो कौन दीर्घ तो स्थानेंतरतमा से अंतरतम दीर्घ होगा तो अंतरतम दीर्घ है वह आ दोनों आकारों का अंतरतम दीर्घ जो है आ ही होता है ई नहीं होता है ऊ नहीं होता है क्योंकि दीर्घ तो जितने भी दीर्घ होंगे वो सारे होने लगेंगे यहां पर हां जी राजे जी समझ रहे हैं भगवान हां क्योंकि दीर्घ एकादेश होता है कहा कौन सा दीर्घ यह थोड़ा बोला केवल दीर्घ एकादेश होता है बोला अब कहते ही दीर्घ वाले जितने भी अक्षर आ जाएंगे आ भी आएगा ई भी आ जाएगा ऊ भी आ जाएगा री भी आ जाएगा तो यह सब आगे तो इन में से कौन सा हो तो स्थानांतरतमा से जो अंतरतम जो होगा वही आदेश होगा पकड़ में आ रहा है? सबको रेणु जी पकड़ में आए आपको लिखाई है तो सवर्ण ही होगा ना नहीं सवर नच करे रहते ये तो कंडीशन है कंडीशन है कि अपने उत्तर सवर हो गिर रहे है कि आक, आक, आक प्रत्यार से उत्तर दोनों के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है अब दीर्घ होता ये बोला है सवर्ण दीर्घ नहीं बोला है ना दीर्घ एकादेश होता है तो अब दीर्घ कौन सा दीर्घ लोगे तो फिर अका स्थानांतरता लगा करके ही आपको लेना पड़ेगा हाँ जी तो अब महा और आ मिलकर के महा बन गया और महा और इधर ऋषि अब यहां इन दोनों के स्थान पे आपको गुण करना है फिर आद गुना सूत्र आया है आद गुना कहता है अवर्ण से उत्तर आदिगुना सूत्र अवर्ण से उत्तर अचपरे रहते पूर पर के स्थान में गुण एकादेश होता है तो यहां गुण एकादेश होने लगा तो गुण एकादेशोगे तो क्या गुण हो गुण आ ए ओ है और अकार और के स्थान में कोई भी नहीं मिल रहा है है है तो पर अर अर आदेश होता है, अर, रपर रपर वाला होता, है, आ होता, हुआ, अकार होता हुआ, परे वाला आदेशर वाता आगुण गुणरूपी अकारोतापरे वातार अरगा उपरा सूत्र ले आकार और रिकार के स्थान में अर् होकर के महर महर्षि ऐसा बन जाएगा ओम भगवान जी गुण तो अ ही रहेगा ना या अः गुण अकार गुण होता हुआ आर, आर रा परे हो जाएगा तो अर अर होगा गुण यहां पर अर मकार गुण है उस अकार के साथ में ये एक और सा उपरा गुण के साथ में रेफ को भी कर दिया. तो एडि तु आगुण रा परे वाता आगुण रा परे वा जा जता यीर्घिकार अस्वीकार हा दीर्घ भी तु इर इर इर, इर इर इर इर इर गुण है ने ये तु गुण आधगुणसूत्र लगेगा ए मिला परसा उदाहरण मिलेगा आपको। इस तरह का कोई उदाहरण नहीं वहां गुण नहीं होता है वहां पर तो यह कहता है आ, इकार आदेश होता है के स्थान में जैसे उर्ित है और अत उत उ, उ, उ, उ, उकार आदेश होता है रिकार के स्थान में उकार होता है रिकार के स्थान में इकार होता है ऐसे ही बोलते हैं वहां गुण नहीं होते वहां पर कहीं इकार के स्थान में उकार होता है जैसे हम उरन रपरा सूत्र में बोला था ना उकार आदेश होता है उनका उकार आदेश होता है तो उकार जो है ऊ होता हुआ वो रा परे वाला होगा तो उर् हो जाएगा ऐसे ही रिकार के स्थान में इकार आदेश होता है तो वो इकार होता हुआ रा परे वाला होगा तो इर हो जाएगा ऐसा तो स्थिति में इर इर उर ऐसे बनते हैं और जब गुण कहेंगे तो फिर वहां गुण में केवल आकार होगा और आकार के स्थान में रा परे वाला होगा तो ये देखिएगा तो महर् ऋषि बन गया फिर महर्षि प्राधिपदिक हो गया और यह समास वाला है महर्षि इसलिए कृत्यधित समास सम मान करके प्राधिपदिक संजा फिर सुबुत्पत्ति करके सू ला करके विसर्ग तो बन जाएगा महर्षि तो आधगुना के सभी उदाहरण पूरे हो गए छे छे प्रकार के उदाहरण थे छे उदाहरण पूरे हो गए भगवान हाँ जी ये स्थानीय बताया क्या आपने जी, में, जी, बता, नहीं बताया आप बताइए क्या पूछना है मुझे जी? उसमें से हाँ तो आपने कहा कि वो चार प्रकार बाद में बताएंगे हाँ जी हाँ जी। अभी दो बचे हैं उसमें ऊपर जो स्थाने से आवृत्ति आ रही ना हाँ जी हाँ जी ष्ठी योगा हाँ ष्ठी स्थान योगा स्थान योगा से स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है पर वो इन्होंने अर्थ में कहीं जोड़ी नहीं उसको नहीं जोड़ा है ना जोड़ा है ना स्थाने स्थानांतरतमा में जो है उसमें क्या है एक वो स्थान है और एक ये स्थान है दो तो दोनों स्थानों का एक अर्थ नहीं होगा अलग अलग अर्थ होंगे ये होगा स्थाने प्राप्य माना अंतरतम सदृशतम आदेशों भवती ऐसा अर्थ निकलेगा हम जैसे अलोक में कहा पे हां जी क्या कह रहे हैं ये स्थाने की आवृत्ति आगे आगे जा रही है ना चौपन चो, चौपन तक जा रही है हां जी हाँ, दी, हाँ दी। तो अनेक जगह पे उन्होंने स्थाने स्थाने की आवृत्ति ले ली है जी जी कहा गया उन्होंने देखा उस दिए। अच्छा, अब है। आ, तो उस दिन अच्छा हाँ पचास में ही है स्थाने अन प्रसजमान एवं अपरो ऐसा है यहां आपको इसलिए इसलिए समझ में नहीं आ रहा है ये स्थानांतरतमा देखिएगा मूल सूत्र देख रहे हैं आप ओम तो ऊपर ऊपर स्थान योगा से षष्टि स्थान योगा से स्थाने की अनुवृत्ति आ ही रही है तो फिर इस सूत्र में केवल आप अंतरतमा ही सूत्र पढ़ते स्थाने क्यों पढ़ा दोबारा वो भी मेरा प्रश्न था आवृत्ति अंतरतम से आगे बांध लो नहीं, नहीं इसमें भी इसमें भी इसका प्रयोजन है आगे के लिए तो है ही इसमें भी प्रयोजन है तो एक प्रश्न यह है कि स्थानीय की अनुवृत्ति आई रही है तो फिर यहाँ पर केवल अंतरतमा पढ़ते दोबारा स्थान का ग्रहण क्यों ग्रहण किया इसका एक प्रयोजन है द्वितीय आवृत्ति का विषय है तो उसको कहते हैं स्थाने की अनुवृत्ति आता हुआ भी फिर स्थान का ग्रहण क्यों किया है तो उसका समाधान किया है जहां अनेक आंतरिय प्राप्त हो रहे हो यानी अंतरतम जो है ना वो चार प्रकार के होते हैं अंतरतम जो है वो चार प्रकार के होते हैं एक तो स्थान स्थान कृत अंतरतम होता है एक अर्थकृत अंतरतम होता है एक गुणकृत अंतरतम होता है और एक अर्थकृत अंतरतम होता है Hmm! स्थान के कारण स्थान स्थान का अंतरतम अंतरतम बोल सदृश स्थान के समान एक होता है अर्थ के समान एक होता है गुण के समान और एक होता है प्रमाण के समान ये चार चार प्रकार के अर्थ है इसके अब कहीं कहीं जो है ना दो दो तीन तीन प्राप्त होता है स्थान के अनुसार भी प्राप्त होता है गुण के अनुसार भी प्राप्त होता है और अर्थ के अनुसार भी प्राप्त होता है वहां अनेक प्राप्त होते हैं यानी वहां स्थानकृत भी प्राप्त होता है यानी स्थान के समान भी प्राप्त हो रहा है और गुण के समान भी प्राप्त हो रहा है मान लीजिए दो प्राप्त हो रहे हैं मान करके चलिए एक गुण गुण के अनुसार भी प्राप्त हो रहा है गुण का मतलब प्रयत्न प्रयत्न के अनुसार भी प्राप्त हो रहा है और स्थान के भी अनुसार प्राप्त हो रहा है तो दोनों प्राप्त हो रहे हैं तो दोनों में कौन सा हो दोनों मिल रहे हैं स्थान भी मिल रहा है और प्रमाण प्रयत्न भी मिल रहे हैं तो वहां पर समाधान किया है जहां अनेक अनेक सदृश अनेक सदृश मिलते हो तो वहां पर बलवान स्थान को माना जाता है इसको बोलते हैं यनेकम आंतरियम संभवती तत्र स्थानता एवं आंतरियम बलियो भवती ऐसा एक वचन है महावाष्य में ओम भगवान जहां अनेक अनेक सदृश मिलते हो ना वहां पर किस सदृश को लेना चाहिए तो माबाष्कर कहते हैं जहां अनेक आंतरिय मिलते हैं आंतरिक अनेक समानताएं है, मिलती हैं तो वहां स्थानकृत समानता को ही बलवान मानना चाहिए ऐसा समाधान किया उसके लिए स्थान की अनुवृत्ति आते हुए भी स्थान दोबारा पढ़ा है दोबारा पढ़ने का प्रयोजन बताया है कि जहां अनेक सदृश मिलते हैं अनेक समान समानताएं है मिलती हैं, वह स्थानकृत समानता को ही बलवान मानना चाहिए इसको बताने के लिए स्थान का वहां दोबारा ग्रहण किया ऐसा यहां पर ना हां जी ये अंतरतम शब्द का अर्थ समझ में नहीं है क्योंकि अंतर का अर्थ होता है दूरी नहीं नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं वो वो अलग अर्थ है या अंतरा शब्द का अर्थ है सदृश ंतर अंतर शब्द का एक अर्थ है सदृश अंतर का एक अर्थ होता है भिन्न भिन्न भी होता है और समान भी होता है आपको ये ये समस्या हो रही ना बिल्कुल विरोधी अर्थ कैसे हैं ऐसे बहुत सारे होते हैं देखो मैं बोलता हूं रक्ष एव राक्षस रक्षा का मतलब राक्षस का अर्थ होता है रक्षा करने वाला और राक्षस का अर्थ होता है दुष्ट जी हाँ मतलब शब्द तो एक ही है राक्षस राक्षस का अर्थ होता है रक्षा करने वाला और राक्षस का अर्थ होता है दुष्ट तो विरुद्ध अर्थ है लेकिन है इसके दोनों ओम. ऐसे ही बहुत सारे शब्द है आएंगे आपको व्याकरण में जब आप पढ़ेंगे उनादि पढ़ेंगे ना उनादि में आएंगे ऐसे ऐसे शब्द बिल्कुल विरोधी विरोधी अर्थ होते हैं ईश्वर अर्थ भी है और दुष्ट अर्थ भी है उसी का अर्थ ईश्वर है उसी का अर्थ दुष्ट भी है उसी का अर्थ रक्षा करने वाला है उसी का अर्थ दुष्ट अर्थ को बताने वाला है ऐसे विरोधी अर्थ वाले ऐसे आते हैं कोई कोई शब्द तो ऐसे यहां पर भी अंतर भिन्न भी होता है और अंतर सदृश भी होता है तो यहां स्वामी जी हां जी हां जी यहां पहचाने के लिए स्वर का वेद रहेगा ना नहीं ऐसा यहाँ तो कोई पहचानने के लिए नहीं है वो तो प्रकरण से पता लगता है कहीं प्रकरण से पता लगता है कहीं स्वर से पता लगता है पता लगने के चिन्ह जो है ना सिंबल्स जो है अलग अलग प्रकार के हैं एक ही प्रकार का सिम्बल नहीं है अलग अलग प्रकार के सिम्बल्स हैं जैसे मैं सैंधव आनया कहूंगा तो वहां प्रकरण से पता लगेगा कि आप भोजन कर रहे हैं और आपने कहा सेंधवा मान या तो मैं जाकर के घोड़ा नहीं लाऊंगा मैं नहीं, नमक ही नहीं लाऊंगा वहां प्रकरण से पता लगता है सेंधव का अर्थ साल्ट लेना है नमक लेना है या घोड़ा लेना है और आप भोजन करके तैयार है बाहर निकल के खड़े हैं अभी सेंदवामान या ऐसा आपने बोला है तो आप वहां घोड़ा लाऊंगा गाड़ी लाऊंगा नमक नहीं लाऊंगा वो प्रकरण से पता लगेगा ठीक है जी ओम सोम हाँ जी हाँ तो ये स्थानांतरतम का पकड़ में आ गया राजेश जी आपको? जी आपको? थोड़ा और अच्छा है हाँ वो वो जब ये सूत्र पढ़ेंगे ना वो चारों आपको अलग से समझ में आ जाएंगे जब तक उदाहरण नहीं आएंगे ना सामने तब तक चारों का अंतर पकड़ में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पकड़ में आएगा तब तक थोड़ा वेट करिएगा कोई बात नहीं और आपने एक बार उपपद शब्द का अर्थ पूछा था उप में द्वितीय का ही होगा और भी होगा तो और भी होते हैं जी। जैसे मैं बोलूं, आ, समाधिस्थ शब्द ना समाधिस्थ है ओ। समाधिस्थ, म, मैं, मैं किसी महापुरुष के लिए कहूं स्वामी दयानंद समाधिस्थ थे तो समाधिस्थ तो समाधव तिष्ठती समाधिस्थ वहां भी उपपद है वहां भी सप्तमी भक्ति से निर्देश है वहां पर तो आ, द्वितिया वो कोई जरूरी नहीं है द्वितीय भी हो सकती है और तृतीय भी हो सकती है प्रकरण के अनुसार सप्तमी भी हो सकती है तो उप में अलग भी हो सकते हैं और क्या प्रश्न थे आपके जो पीछे एक आद थे एक तो उपद के विषय में था वो मैंने ढूंढा तो पकड़ में आया कि और विभ्यक्तियों में भी उपपद में होते हैं ओम स्वामी जी हाँ जी हाँ जी स्वामी जी नमस्ते नमस्ते जी मै रिचा बोल रही हूँ हाँ बोलिए स्वामी जी आप एक बार एक ये चार आवाज उच्चारण करके बताएंगे उदात, अनुदात सोरित और प्लुत। ये उच्चारण तो राम जी बता सकते हैं मेरा को इतना अभ्यास नहीं है मैं सब भूल गया हूँ अभी काफी समय हो गया मेरे को जब मैंने सीखा था तब उसका अभ्यास नहीं किया बीच बीच में कभी किया था लेकिन अभी अभ्यास नहीं है अब पूरा अच्छी तरह तो आपको राममोहन जी बताएंगे वो थोड़ा जानते हैं या अभ्यास भी करते हैं राममोहन जी थोड़ा बोलिएगा कोई मंत्र आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा ये क्या बोल रहे हैं अग्निमीरे बोलिएगा यज्ञ देव मृत हो र अब अब आप बताइएगा स्वरित कहां आया था और उदात कहां आया था अग्नि में अकार उदाता, जी जी अग्नि पुरोहित यज्ञ देव मृतम ऐसा सुन हाँ जी मृतम ये जो बोला ना ये स्वरित है अंत में हाँ जी तो ये हाँ ऐसे पता लगेगा आपको आ, आ, जब अग्नि जब आ का उच्चारण किया तो उसका जो उच्च रुदात उदात्ता उचाई का होगा और नी, नी जब बोला है तो वो नीचे अनुदाता नीचे हो गया नी और समारा स्वरिता में आ, समारे वहां उदात्त का भी और अनुदात का भी इसलिए वहां पर थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि लंबा इसलिए करते हैं ताकि वहां उदात्त का और अनुदात का दोनों का संगम हो जाए और दोनों को स्पष्ट कर सके पीछा जी पकड़ में आ रहा है ओम स्वाम जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है और किसी को स्वामी हाँ जी हाँ जी ओम स्वामी जी ये देवेंद्र जब ये शुरू हुआ तो देव देव आम इंद्र सु ये आम जो है आम् वो षष्ठी बहुवचन है हा जि हा वै आम् षष्ठी बहुवचन है गो आम् आम षष्ठी आम आम का बहुवचन है वे कुक्ति देवाना सब देवो का देवाना बहुवचन इसी है न सी देवो देवानाम इन्द्रमस्तवामी मलिक है वै तु देवो का इन्द्र षष्ठीभक्ति कुवचन आम् तो ये पहले ये वाला सूत्र लगा के तो तब ये यहां पे मतलब का बहुवचन से आम लगाएंगे मतलब पहले हमें तो लगाने चाहिए ना ऊपर हाँ जी बिल्कुल देव शब्द और इंद्र शब्द प्रातिपदिक है तो यहाँ प्रातिपदिक आदि के अधिकार में अः हम सुजी की उत्पत्ति करेंगे सुएंगे इक्कीस प्रत्यय लाने के बाद में आम कैसे लाएंगे क्योंकि संबंध को बताने के लिए षष्टि विभक्ति आती है बन्धो बतानेक विभक्ति कु देवाना बतार्थने मा प्रातिपद अर्थ मात्र है प्रा अर्थ लिङ्ग परिमाणवचने मा लाये आमोषि लाये प्रातिपद मात्र लाये अग्रि अधिकरण है तो सप्तमी अधिकरण अधिकरण कारक में सप्तमी लाएंगे कहीं तृतीय है तो करण कारक में तृतीय लाएंगे कहीं संप्रदान है तो संप्रदान कारक में चतुर्थी लाएंगे ऐसा सब सूत्रों से आएंगे ठीक है जी धन्यवाद धन्यवाद ठीक है इसको यहीं पर विराम दे दो सूत्र आपके हो गए हैं तो इन दो सूत्रों को अच्छी तरह आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह ताकि कल हम तीसरा सूत्र पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ सके ऊपर चला गया हाँ जी वो अलंत है इसलिए ऊपर बैठ गया रेप एक रेप जो है ऊपर बैठता है अलंत होने के का। कारण क्योंकि आ, गुण होता हुआ रा परे वाला होता है तो रा अलंत ही रहता है ना वहां पर तो इसलिए वो अलंत होने के कारण से ऊपर बैठ गया अगर अजंत होता है तो नीचे रहता और ऋषि का रीति का गुण संज्ञा हो गई जी हाँ इन दोनों को मिलाकर के गुण गुण एकादेश हो गए ना आदिगुना कहता है कि आ, आकार से उत्तर आकार से उत्तर आदिगुना है ना आकार से उत्तर अच परे रहे आ, आकार से उत्तर अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है ऐसा कहता है ठीक है जी जी जी, जी, जी तो ओंकार करते हैं ओ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः नमो नमः